शिवपुराण रुद्र संहिता बाले तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं इसमें संशय नहीं है वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं उनका न कहीं घर है न द्वार वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को पता नहीं है कुछ धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं धुर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया देवेश्वरी गिरिजा नंदनी तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साधवी सती से विवाह किया परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निवाह न सके उस बेचारी को वैसे ही दोस्त देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को जाग दो महाभाग्य इससे तुम्हारा भला होगा तुम्हारे योग्यवर हैं भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं वे वैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा पार्वती तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बे का पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली पार्वती ने कहा मुनीश्वरों आपने अपनी समस्या ठीक ही कहा है परंतु जिजों मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है गुरुओं का वचन सत्य होता है ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें यहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता गुरुओं का वचन सत्य होता है यह विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है सुख कभी नहीं मिलता अतः द्विजों गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है मुनिवरों आपने जो बातें कही है मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं साथ ही अपने सदा शिव को निर्गुण कहा है इसमें जो कारण है वह बताया जाता है भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है अतएव निर्विकार हैं वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते अतः परमहंसों को जो प्रिय गति है उसी के वे धारण करते हैं क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधुत रूप से रहते हैं माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है ब्रह्म को नहीं वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित, अलक्ष गति और विराट हैं ब्रिजो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ ब्रह्मर्षिओं यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूँगी यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए तथा तो कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे तो भी मेरा हर्ष छूट नहीं सकता जब मैं सच्ची बात कहती हूँ